पातंजलोग प्रदीप समाधिपाद सूत्र सत्रह संगति इस प्रकार निरोध के उपाय भूत अभ्यास वैराग्य का लक्षण प्रतिपादन करके अब इन दोनों उपायों से सिद्ध होने वाली संप्रज्ञात समाधि का उसके सार अवांतर भेद सहित स्वरूप निरूपण करते हैं विर्क विचारानंदस्मित रूपानुगमांत संप्रज्ञात वितर्क विचार आनंद और अस्मिता नामक स्वरूपों के संबंध से जो चित्त की वृत्तियों का निरोध है वह संप्रज्ञात समाधि कहलाता है अर्थात वितर्क के संबंध से जो समाधि होती है उसका नाम वितर्कानुगत विचार के संबंध से विचारानुगत आनंद के संबंध से आनंदानुगत और अस्मिता के संबंध से होने वाली समाधि का नाम अस्मितानुगत संप्रज्ञा समाधि है व्याख्या सूत्र के अंत में समाधि शब्द शेष रहा है उसे लगाना चाहिए जिससे ध्येय जिसका ध्यान किया जाए वस्तु का स्वरूप अच्छे प्रकार अर्थात संशय और विपर्य अविद्या से रहित यथार्थ रूप से जाना जाता है उस भावना विशेष का नाम संप्रज्ञात है वह चार प्रकार का है वितर्कानुगत विचारानुगत आनंदानुगत और अस्मितानुगत इन भावना विशेष को ही संप्रज्ञात समाधि कहते हैं अन्य विषयों को छोड़कर केवल एक ध्येय वस्तु को बार बार चित्त में रखने का नाम भावना है इस भावना का विषयभूत जो भाव्य है जिसकी भावना की जाए ध्येय वह ग्राह्य ग्रहण और ग्रहित्र भेद से तीन प्रकार का है इन तीनों में स्थूल सूक्ष्म के भेद से दो प्रकार के हैं पाँच स्थूलभूत और स्थूल इंद्रियां स्थूल विषय है पांच सूक्ष्म भूत अर्थात तन्मात्राएं और सूक्ष्म इंद्रियां केवल शक्ति रूप सूक्ष्म विषय हैं जिस प्रकार निशाना लगाने वाला पहले स्थूल लक्ष्य को वेद वेधन करता है फिर सूक्ष्म को इसी प्रकार योगी भी पहले स्थूल वस्तु का साक्षात करके फिर सूक्ष्म ध्येय की भावना में प्रवृत्त होता है अर्थात सूक्ष्म वस्तु को साक्षात करता है पहला पांचों स्थूलभूत विषयक तथा स्थूल इंद्रिय विषयक ग्राह्य भावना का नाम वितर्कानुगत संप्रज्ञात है दूसरा सूक्ष्मभूत भूत विषयक तथा सूक्ष्म इंद्रिय विषयक ग्राही भावना का नाम विचारानुगत संप्रज्ञात है तीसरा तन्मात्राओं तथा इंद्रियों के कारण सत्व प्रधान अहंकार विषयक केवल ग्रहण भावना का नाम आनंदानुगत संप्रज्ञात है चौथा अस्मिता अर्थात चेतन से प्रतिबिंबित चित्त सत्व बीज रूप अहंकार सहित विषयक ग्रहित्री भावना का नाम अस्मिताुगत संप्रज्ञात है वितर्कानुगत ग्राह्य समाधि जिस भावना द्वारा ग्राह्य रूप किसी स्थूल विषय विराट महाभूत सूर्य चंद्र शरीर स्थूल इंद्रिय आदि किसी स्थूल वस्तु पर चित्त को ठहराकर कर संशय विपर्य रहित उसके यथार्थ स्वरूप को सारे विषयों से सहित जो पहले कभी न देखे न सुने और न अनुमान किए थे साक्षात किया जाए वह वितर्कानुगत सम्प्रज्ञा समाधि है इसके दो भेद सवितर्क शब्द अर्थ और ज्ञान की भावना सहित और निर्वितर्क शब्द अर्थ और ज्ञान की भावना से रहित केवल अर्थ मात्र इसी पाद के बयालीस और तैंतालीस सूत्र में बतलाए हैं जिनकी व्याख्या वहीं की जाएगी